नमस्कार आप सुन रहे हैं पॉइंट फोर एफ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का और विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हम लोग पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड पे बात करते हैं और एक्सपर्ट से आपकी बात कराते हैं तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ टीना माखीजा है जो फार्मास्यूटिकल में अपनी विशेष सर्विसेस दे रही हैं तो आज हम लोग बात करेंगे करियर इन फार्मेसी के बारे में क्योंकि एक फार्मेसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर मेडिसिन की बात आती है तो उस विषय पे हम लोग बात करेंगे इस फील्ड में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और कौन कौन से इसमें करियर पॉइंट्स हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे तो आप सभी की तरफ से इस विषय पर बात करने के लिए टीना माखीजा का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में थैंक यू टीना जी बहुत बहुत स्वागत थे आपका और मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे सभी विद्यार्थी भी इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी पहली बार आपसे रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में जरूर बताएं सर so, मैं uh, टीना माखीजा कंप्लीटेड मै फार्म से मेरे पेरेंट्स का नाम प्रकाश माखीजा नेम सुनीता माखीजा हाउस वाइफ एंड ओन बिजनेस एंड एक यंग ब्रदर आई हैव स्टडिंग इन ट्वेल्थ एट एंड कंप्लीटेड बी फार्म इन आउ है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लास्ट फोर इयर्स वर्किंग इन जलगाव महाराष्ट्र ओके okay, टीना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए आप मेडिकल मेडिकल रिप्रेजेंटेट के में आप सेवा दे रहे हैं चार साल से बहुत ही अच्छी बात है माता पिता और छोटे भाई साहब है और परिवार में इस तरह से आप चार लोग हैं और आप फार्मास्यूटिकल में चार साल से सेवाएं दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूंगा की जैसे हम लोग फार्मेसी की बात करते हैं तो फार्मेसी है क्या चीज उस विषय पर आप बताएली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन Raw material कैसे आता है QC, Quality Control, Production, Manufacturing, Dispensing, Compounding, everything about a medicine. Even doctors has a less knowledge about products जितना नॉलेज फार्मासस्ट के पास होता है मेडिसिन का इट का कौंसिल भी कर सकता है वो patient को completely और complete information about the coating, how to coat, what to coat, कितना sweetness, कितना bitterness molecule में रहता है कि हम कोई पेशेंट को दे सकते हैं पेशेंट का कन्वीनियंस उसका कंप्लायंस हर चीज़ को देखा जाता है फार्मसी में आप कंप्लीट फार्मास्यूटिकल में उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन शॉट इन अबाउट मेडिसिन अबाउट अ ड्रग यानी ये आप कहना चाहते हैं फार्मेसी का मतलब जी जो मेडिसिन बनते हैं जो दवाइयां हैं उसकी पूरी जानकारी उनके पास होती हैं यहाँ तक कि उसमें कितने एम जी पावर है या फिर कितना मॉलिक्यूल है और किस तरह का टेस्ट है वो भी आप उसमें बता सकते हैं और ख़ास करके जब डॉक्टर दवाई लिख के देता है तो वो दवाइयों को कितने समय पर कितने अंतराल में कितने हाँ। दिन तक लेना है वो पूरी जानकारी एक फ़ार्मेसी वाला व्यक्ति दे सकता है ये कहने का आपका माके जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी करियर इन फार्मेसी के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे और फार्मास्यूटिकल में जिस तरह की सिर्फ यही बात है कि और कुछ है नहीं और कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन मिलती है मेडिसिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसके यूजेस साइड इफेक्ट्स एंड एडिक्शन आप इवन एडिक्शन को भी एक ड्रग से ठीक कर सकते हैं पेशेंट उस कंप्लायस पर रहता है एंड आपको इंफॉर्मेशन इवन पैकिंग की भी रहती है एंड प्रिस्क्रिप्शन की भी आपको प्रिस्क्रिप्शन देता कि इंटरवल क्या होना चाहिए ड्रग इंटरवल हाफ लाइफ कितनी होनी चाहिए और न्यू रिसर्च में भी आ, आप जा सकते हो खुद का ड्रग मॉलिक्यूल आप अपनी लैबोरेटरीज में इन्वेंट करके उसको मार्केट में ला सकते हैं उसके ट्रायल्स गवर्नमेंट आपको कम्प्लीट ऑफर देती है उसके लिए नहीं, नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम लोग इस तरह के मना किसी ने इसमें अच्छा किया हो एग्ज़ाम्पल जैसे फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनाया हो अच्छा, या फिर? ऐसे तो रिसेंट एजली सर्टेन मॉलिक्यूल ऑन ब्लड प्रेशर रीसेंट आया है मार्केट में जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है लेकिन ग्रुप रिसर्च चाहिए नॉट अ सिंगल पर्सन अभी जस्ट बैंगलोर में से रिसर्च हुआ है मार्केट ट्रायल्स भी हो गया है, अभी मार्केट में आ गया है जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव माना गया है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा अच्छा करता हूँ हमें इस ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप पढ़ाई करेंगे तो सारी चीज़ें तो पता ही चलेगा हम लोग अभी इसमें मेन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मास्यूटिकल का कैसे हम लोग एं, आ, एंट्री कर सकते हैं आगे कैसे बढ़ सकते हैं उस विषय पर हम लोग बात करेंगे और टीना वाकई जहाँ हमारे साथ हैं जो खुद चार साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग फार्मेसी करना चाहते हैं तो कैसे एंट्री करें बेसिक लेवल क्या होना चाहिए किस तरह की स्किल्स हमारे साथ होनी चाहिए बेसिक आपको कंप्लीट एटलीस्ट टेन प्लस टू होना चाहिए टू ट्वेल्व इन द साइंस एंड आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है ऑन अवर टाइम इट वाज सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बट नाउ इट इज़ अ नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कॉन्टेक्सट आपको वो क्वालिफाइड होनी पड़ेगी उस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जो आपकी मेरिट लिस्ट लगती है उस बेसिस पे आपका नंबर लगता है अकॉर्डिंग टू योर कास्ट योर मार्क्स योर परसेंटेज उसका कट ऑफ लिस्ट लगता है अकॉर्डिंग टू दैट आपका एडमिशन होता है आपको जहाँ लेना है मे बी अ गवर्मेंट और अ प्राइवेट कम्पलीट कट ऑफ लिस्ट पर डिपेंड रहता है वैकेंसीज रहती है सीट्स रहती है उस सीट्स में आपको आना रहता है अच्छा तब जाके हम लोग एडमिशन देते हैं एंट्रांस एग्जाम कंपल्सरी देनी पड़ती है नॉट ओनली ओनली ट्वेल्थ परसेंटेज रेयर केस होता है दट अगर आपको दो स्टूडेंट्स को सिमिलर परसेंटेज है तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं ट्वेल्थ बोर्ड का अदरवाइज नो नीड टू कैल्कुलेट ओनली एंट्रांस एग्जाम कट ऑफ लिस्ट इज मस्ट इम्पोर्टेंट अबाउट ये कब से शुरू हुआ है कट ऑफ लिस्ट का अप्रोक्सिमेटली टेन ईयर्स टेन ईयर्स हो गया अच्छा And... अच्छा चलिए हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये जानकर अच्छी बात आपने बताए और मैं आशा करता हूँ कि जिनके पास ये जानकारी नहीं है वो नोट करके रखें अगर आप फार्मास्यूटिकल में आगे बढ़ना चाहते हैं या फार्म्यूट फार्मास्यूटिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 10 प्लस टू विथ साइंस होना चाहिए या साइंस होने के बाद भी आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत ही कंपलसरी हैं जिसके माध्यम से फिर आपको जो है एंट्री मिलती है फार्मास्यूटिकल में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि किस से हम फार्यूटिकल में आगे बढ़ सकते हैं और एक बात में पूछना चाहूंगा जैसे कि हम है, आपका जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है आपको उस पर ट्रायल करना है कि इट इज़बल फॉर गोइंग टू दार्केट और नॉट आपको सर्वे करना पड़ता है कि मार्केट में कौन सा मोलिकूल है जिसको हम बीट कर सकते हैं और वो उतना इफ़ेक्टिव है कि नहीं है कि उससे कम है तो आप मार्केट में नहीं ला सकते क्योंकि पेशेंट का उसमें कोई कंप्लाइंस नहीं रहता है एंड फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं कहीं भी मेडिकल स्टोर में आप फार्मासिस्ट का एक काउंसलिंग कर सकते हैं आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है आपको इसमें एंड प्राइवेट बोथ यू कैन डू एंड पर्सनल आप अपना मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं इवन डिस्ट्रीब्यूटर होल सेल सर्जरीज एवरीथिंग एंड आप uh, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डेट इज़ एम बन सकते हो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में इसमें भी डिफरेंट डिविजन्स रहते हैं कार्डियोडाइबिटिक गनिकोलॉजिट पेड्रिटिशियन अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट यू कैन गो इन दैट डिवीज़न आप जैसे उस डिवीज़न में एंटर हुए आपको उसकी नॉलेज लगेगी कंप्लीट डॉक्टर को आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है डॉक्टर को टीच करना पड़ता है कि मैकेनिज्म क्या है कौन से पेशेंट को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए एंड जो न्यू रिसर्च है वो भी डॉक्टर्स को आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है इट इज़ अ कम्प्लीट बिजनेस बेसिस एंड आप रिसर्च uh, में जा सकते हैं आरएनडी में एंड प्रोडक्शन में जा सकते हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है टैबलेट्स का पैरेंट्रल्स का स्टराइल प्रोडक्ट्स इंजेक्शंस रेडी होती है वहाँ से हर जगह एंड क्यू दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस में भी आ जा सकते हैं इनिशिएट आप एज अ एम्प्लॉय कर सकते हैं बाद में एज अ मैनेजर बन जाते हैं वहां पे अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस वन हमारी क्षमता और क्वालिटी और कितना हम लोग अच्छी तरह से कर पाते हैं उसके अनुसार हम अलग अलग पोस्टिंग्स पे जा सकते हैं आगे पहले आप असिस्ट करेंगे फिर मैनेजर बन सकते हैं और धीरे धीरे आप आरएनडी का भी हेड बन सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा कि फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी बहुत अच्छा करियर है जिसमें हम लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पोजिशन पर जा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको टेंथ और ट्वेल्थ में साइंस होना चाहिए और प्लस एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी आपको क्रैक करना होता है जिसके माध्यम से आपको इस फील्ड में एंट्री मिलता है तो आइए और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे जिनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग सुनेंगे कौन व्यक्ति इसमें अच्छा करियर किया है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसमें किस तरह की डिफ़िकल्टीज आते हैं या किस तरह का स्ट्रेस होता है वो भी बातें हम लोग करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रेडीमोड वन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कराते रहो एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे Hey. Yeah. मान जाओ मान जाओ भाभी एक दूसरे शर्मसार हम आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर इस कार्यक्रम में और हम लोग आज बात कर रहे हैं करियर इन फार्मेसी में फार्मेसी एक अच्छा डिपार्टमेंट है जहाँ पर हम लोग अपना करियर अच्छा बना सकते हैं जिसके बारे में हमने आ, कुछ झलकियां आपको सुनाई हैं और टीना माखीजा हमारे साथ हैं जो खुद फार्मासिस्ट है और उन्होंने जो बातें बताई आपके ध्यान में आया होगा और अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे हम लोग आ, इस फील्ड में समझो एंट्री कर लिया ट्वेल्थ के बाद मैंने इसमें आगे आ गया पढ़ाई करने के लिए फार्मेसी का तो इसमें किस किस तरह के डिग्रीज़ होते हैं कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं और कितना फ़ीस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएँ और टाइम पीरियड क्या होगा ट बी फार्म आप इवन uh, जॉब भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं देन आपको करियर करना है इफ़ मोर देन डैट then आप एम फॉर्म कर सकते हैं टू ईयर कोर्सेज का एंड different डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं आपको किस में इंटरेस्ट है प्रोडक्शन में then you can take a अ सुटिक्स इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन एश्योरेंस यू कैन टेक अ क्वालिटी कंट्रोल अन्य बहुत सब्जेक्ट्स रहते हैं बायोलॉजी बायोफार्मासूटिक्स अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट योर स्किल यू हैव टू डू एंड अकॉर्डिंग टू कॉलेज फीस स्ट्रक्चर में भी चेंज एंड गवर्नमेंट कॉलेज एज अ लेस फीस एज़ अकॉर्डिंग कम्पेयर टूथ प्राइवेट में ज़्यादा yes, है और yes. में कम है. यस एंड यस सीट भी, तो कम. Yes, भी <laughs> कम है बट वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा है मतलब आप कोई रिसर्च करोगे जैसे सेकेंड ईयर एम फार्म है तो उसमें आपको रिसर्च करना पड़ता है एक मॉलिक्यूल तो वहाँ जो गवर्नमेंट में केमिकल्स अवेलेबल है वो आपको प्राइवेट में थोड़े से कम मिलेंगे mm -hmm. या फिर अपना एक्सपेंस ज्वाइन करना पड़ेगा अगर चाहिए तो आपको कॉलेज मंगवा सकते हैं लेकिन एक्सपेंस देना पड़ता है गवर्नमेंट में आपको एक्सपेंस वहीं से एक्सपेंस वेंस केमिकल से मिलते हैं mm -hmm. तो इतना तकलीफ नहीं होता एंड प्लेसमेंट भी बढ़िया रहता है इवन प्राइवेट टू हैव प्लेसमेंट्स बट लिटिल एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट एंड एमबीए भी कर सकते हैं आप बिकॉज मार्केटिंग में आ सकते हैं पीएमटी में लिटरेचर जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में हमारे पास लिटरेचर लगता है डॉक्टर को दिखाने के लिए mm -hmm. उसको ड्रॉ करना वो सब पी वाला करता है दैट फार्मा एम पर्सन रिक्वायर्ड फॉर देट अच्छा अच्छा एंड इवन आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं ड्रग एनलिस्ट बन सकते हैं साइंटिस्ट बन सकते हैं फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं पर आपको इसके लिए गवर्नमेंट एंट्रांस क्रैक करनी पड़ती है उसके बाद आप उसमें आ जातेमेंट नहीं नहीं, नहीं आफ्टर फार्मी फार्मसी, फार्मसीट फोर ईयर फोर ईयर चार साल काम कोर्स पूरा कम्प्लीट करने का चार साल लगेंगे आप बी फार्म का ठीक है लेकिन आपने जो जैसे कहा की गवर्नमेंट का जो यस जिसके माध्यम से फिर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काफी हाँ, चीजें इफ आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है देरवाइज आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं अच्छा, नो नीड ऑफ एग्जाम चलिए मुझे समझ में आ गया मैं आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थियों को भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से अगर आपका एम है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही आपको अच्छा करना है तो आपको बी के बाद भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा जिसके माध्यम से आपको अच्छी जॉब मिल सकती है और अच्छे काम भी आप कर सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जो है वेराइटी ऑफ जॉब्स मिलेंगे जिसके वजह से जैसे कि अभी टीना जी ने बताया कि फूड एंड ड्रग में आप एज ए क्वालिटी कंट्रोल या ड्रग असिस्ट करने वाले इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जहां पर आप अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं और इसमें काफी जॉब के संभावनाएं काफी हैं करियर पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं अलग अलग सेक्टर में आप जा सकते हैं बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया अगर फार्मेसी के बाद एम आप अगर कंटिन्यू yes. करते हैं तो मार्केटिंग में जिस तरह की बातें हैं वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं और जो डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन या फिर जो लिटरेचर्स डॉक्टर्स को दिखाने के लिए देने पड़ते हैं वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा करियर पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ पर आपकी अगर स्किल अच्छे हैं आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट या लिखने में इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में भी अपना करियर अजमा सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक फील्ड है जहाँ पर हम लोग मल्टी टैलेंट के साथ भी एंट्री कर सकते हैं हम अपने क्वालिटीज़ स्किल्स को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पर हमें अच्छा एक मुकाम मिल सकता है तो मैं कि फार्मेसी में अगर शुरुआत में हम लोग एंट्री करें जैसे आप खुद चार साल से इस फील्ड में एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं तो कितना स्केल है हमारा क्या है कहाँ से शुरू होता है इसका इस लिमिट इन देंस एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपेंड ऑन द कंपनी इफ़ यू हैव अ मल्टी नेशनल लाइक सन सिपला ल्यूपिन दिस नो लिमिट ऑफ दिस स्पेस कैप बिकॉज आपका इनिशियशन भले ही सेवन थाउजेंड से हो बट इट रेस्पॉन्स फास्टली एंड आपको कम्प्लीट एक्सपेंस मिलता है टूर हर चीज़ मिलता है आपको Uh -huh. If you have qualified that target, target oh. अच्छा आप अपना टारगेट को अचीव करते हैं तो उसी हिसाब से आपसे आपको अलाउंस ज्यादा मिल जाते हाँ. हैं और इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ वाली कौन सी बात आती है मुझे घूमना नहीं है तो हाँ, मेरे लिए मुश्किल अच्छा मुझे घूमने का शौक़ है कम्युनिकेशन आपको किसी को भी कर, इम्प्रेस करना आना चाहिए अच्छा दो चीज़ें मेन है हमारे मेडिकल है मेडिकल फील्ड में अगर आप एंट्री करते हो तो विद्यार्थी मित्रों तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल के आई है अगर आप इस फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो दो बातें आपके अंदर होना चाहिए एक तो आपको घूमने का शौक होना चाहिए दूसरा आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी तरह से आपका कम्युनिकेशन बहुत सुंदर होता है तो आप कहीं भी अच्छा कर सकते हैं वैसे कम्युनिकेशन का तो आज दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी फील्ड में आप अगर कम्युनिकेट अच्छा कर लेते हो तो आप अच्छा कर भी पाएंगे लेकिन जरूरी है कि यहाँ पर भी आप कंपनीज के जो हेड होते हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं या ओनर्स होते हैं उन सभी के साथ आपको बातचीत करनी पड़ती है तो उस हिसाब से आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो तो आप इसमें अच्छा कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर नहीं है तो इस क्वालिटी को डेवलप कीजिए और घूमने का शौक नहीं तो थोड़ा सा घूमने का शौक भी बनाइए ताकि आपको इस फील्ड में अच्छा करने के लिए एक मौका मिल सकता है और बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है मुझे लगता है फार्मेसी में कहीं भी आप आ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी, भी बनते हैं तो अलग अलग जगह पे बहुत सारी जगह पे आपको जाना पड़ता है इवन मीटिंग्स होते हैं तब भी जाना पड़ता है और अपना काम भी आपको अलग अलग डॉक्टरों से मिलना होता है तो उस डिस्ट्रिक्ट में या उस एरिया में आपको एक एरिया दिया जाता है जिसमें आपको सब जगह घूमना पड़ता है शायद <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपका अगर घूमने का शौक है और कम्युनिकेशन अच्छा है तो इस फील्ड में आप मोस्ट वेलकम हैं और बहुत अच्छा आप कर सकते हैं इनिशियली आपका थोड़ा शुरुआत कम से हो सकता है लेकिन जैसे जैसे आप अच्छा करते जाएंगे और एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा तो अलग अलग कंपनी में आपको ऑफर मिल सकता है और फार्मास्यूटिकल के जो मेडिसिनल कंपनीस हैं वो मेरे ख्याल से गिनती में नहीं अनगिनत होंगे <laughs> <laughs> जैसे टीना जी ने भी बताया कि सनफार्मा और एलम्बिक लुपिन ये सारी चीज़ें हैं जो मल्टी कंपनीज जिसको कहा जाता है जो कोलाब्रेशन इंडिया फॉरन कंट्रीज के बीच में ये लोगों का रहता है तो इनकी या इंडिया में भी और बाहर में भी बिकती है तो इसीलिए इनको मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है तो ऐसे कंपनीज में आपको वेलकम होता है और आप इसमें काम करते हैं एक स्टेटस भी बना रहता है कि आप अच्छी कंपनी में हो एक अच्छी जगह पे हो तो ये सारी चीज़ें हैं लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत अगर आप दसवीं में है या ट्वेल्थ में है और साइंस है तो आप एक एंट्रेंस एग्जाम करके इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और जाते जाते मैं कहूँगा टीना जिसे कि Uh, किसी एक अच्छे व्यक्ति के बारे में बताइए और आपके जैसे कि आपने पढ़ाई किया तो उस समय के किसी फार्मासिस्ट के बारे में जिन्होंने अच्छा, अच्छा अपना लाइफ बनाया है इस फील्ड में प्रिंसिपल इज एन एग्जांपल ऑफ दैट उन्होंने डबल पीएचडी किया था आफ्टर बी फम एम फम दैन पी अच्छा इन सुटेक्स सो यह or uh, achieved as a post of a principal of complete college even both b pharm md pharm means uh, dr sunil pawar name because we had uh, get a doctorate degree even after completed the phd okay. and the k satyanarayan was a writer who has written the first book of bio pharmaceutics mm -hmm. which is a main including subjects in the pharmacy चलिए टीना जी बहुत अच्छी बात बताएँ कुछ लोगों के नाम हम इसलिए जानना चाहते हैं ताकि हमारे विद्यार्थियों को पता चले कि ये लोगों ने अच्छा करियर किया तो हम भी इनके पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आपका इन फ्यूचर क्या प्लान है किस तरह से इसी फील्ड में क्या और आप सोचते हैं इस फील्ड में नंबर ऑफ उप अपॉर्चुनिटीज़ यू है आपने एम बी ए के एजुकेशन कीन गो टू दी एम टी कम्प्लीट ऑफ़िस जॉब कर सकते हैं इफ़ यू नॉट इंटरेस्टेड फॉर मार्केटिंग एंड इफ़ आपको नहीं कंटिन्यू करना है मार्केटिंग यू कैन भी एरिया मैनेजर रीजनल मैनेजर एंड कंप्लीट मैनेजर्स होते हैं सेल्स मैनेजर आप टॉप लेवल तक आप जा सकते हो mm -hmm, mm -hmm. चलिए टीना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और फार्मेसी के बारे में बताने के लिए करियर इन फार्मेसी के बारे में हमने बात की और आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं चौरानवे चौदह चौदह पंद्रह इस नंबर पर फ़ोन करके आप अधिक जानकारी भी ले सकते हैं और साथ ही साथ अपना नाम लिख के आप मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको किसी तरह का करियर से जुड़ा हुआ किसी भी ट्रेड के बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर आपका वेलकम है आप मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ और किस तरह का आप तो आप अच्छा आपको लेकर तब तक आप बने रही है गणपत यूनिवर्सिटी गणपत यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी